देवी भागवत पांचवा स्कंध महिषासुर का सामना करने के विषय में इंद्र का बृहस्पति जी से परामर्श व्यास जी कहते हैं राजन उपस्थित देवताओं के साथ ये बातचीत करके शत्रु का अभिप्राय जानने के लिए देवराज इंद्र ने कार्यकुशल निपुण गुप्तचर को जाने की आज्ञा दे दी वह दूध तुरंत चला गया और सारे भेद जानकर इंद्र के पास लौट आया उसने महिषासुर की संपूर्ण सेना के बलाबल की सूचना देवराज को दे दी दानव के सैनिक उद्योग की जानकारी प्राप्त होने पर इंद्र अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए उन्होंने तुरंत देवताओं को आज्ञा दी देवता गए और मंत्रवेदताओं में श्रेष्ठ पुरोधा बृहस्पति जी को बुला लाए उनके पास परामर्श होने लगा अंगिरानंदन बृहस्पति जी जब उत्तम आसन पर बैठ गए तब इंद्र ने उनसे कहा इंद्र बोले विद्वन्न आप देवताओं के गुरु हैं इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए यह बताने की कृपा करें आप सर्वज्ञ पुरुष हैं इस कठिन परिस्थिति में हमें केवल आपका ही अवलंबन है आज महिषासुर शुरू नामक दानव बहुत से दैत्यों को साथ लेकर युद्ध करने के लिए आ रहा है उसमें अथाह बल है वह अभिमान में मत रहता है आप मंत्रज्ञ पुरुष हैं इस अवसर पर कोई ऐसा कार्य करे जिससे उसकी शक्ति कुंठित हो जाए जैसे दानवों के पक्ष में शुक्राचार्य हैं, वैसे ही हमारे पक्ष के विघ्न शांत करने वाले आप हैं आप सर्वदा श्रेष्ठ सम्मति दिया करते हैं व्यास जी कहते हैं देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे मन में खूब सोच समझकर किसी भी कार्य में तत्पर होना उनका स्वाभाविक गुण था बृहस्पति जी बोले देवराज शांत रहो इस समय धैर्य रखना परम आवश्यक है दुख की घड़ी सामने आने पर तुरंत धैर्य नहीं छोड़ा छोड़ देना चाहिए देवेंद्र हार और जीत तो सदा ही दैव पर निर्भर है अतः बुद्धिमान पुरुष का कर्तव्य है कि सदा ही धैर्य का आश्रय लेकर अपने स्थान से विचलित ना हो सतक्रतो होनी होकर ही रहती है इस बात पर पूरी आस्था रखनी चाहिए हाँ मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार उद्यम करने में सर्वथा तत्पर रहे मुनिगण भी तो मुक्ति पाने के लिए निरंतर उद्यमशील रहते हैं इसलिए निर्धारित नीति के अनुसार सदा ही कार्य में संलग्न रहना परम आवश्यक है सुख मिले अथवा ना मिले इस विषय में चिंता की आवश्यकता नहीं क्योंकि सुख दुख तो दैव पर ही निर्भर है कभी कभी बिना पुरुषार्थ किए भी कार्य में सफलता मिल जाती है किंतु इस बात को लक्ष्य करके अंधे और पंगु की भांति अकर्मण्य होकर पड़े रहना उचित नहीं हाँ यदि पुरुषार्थ करने पर भी सिद्धि न मिल सके तो इसमें वह बिल्कुल निर्दोष है क्योंकि प्राणी देव का अनुशासन भंग नहीं कर सकता देवराज सेना मंत्रिमंडल मंत्र रथ और आयुध ये केवल साधन मात्र है इनके द्वारा कार्य सिद्ध हो ही जाए यह निश्चित नहीं है चार सिद्धि में दैव की सत्ता प्रधान है कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि बलवान को अनेकों अनेको पुरुष के हाथ में विजय श्री चली जाती है और सूर्यीर पुरुष हार जाते हैं देवराज प्राणी जगत का दैव का पूर्ण शासन है अतः इसमें किसी भी परिस्थिति के सामने आने पर चिंता करना कदापि अविष्ट नहीं है हाँ उद्यम से कभी भी चूकना नहीं चाहिए दुख आने पर अधिक से अधिक दुख की ओर सुख के समय सुख के चरम स्थान की ओर दृष्टि दौड़ानी चाहिए